ख्य दर्शन की तीसवी कक्षा चौथा अध्याय चल रहा है जिसमें पिछली कक्षा में चौबीस सूत्र तक हुआ था विवेक और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है विरक्त का क्या लक्षण है पहचान क्या है समाधि की हानि किसकी नहीं होती है इत्यादि कई विषय पीछे बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के बाद भी उसमें विचार विमर्श चिंतन मनन करना आवश्यक होता है तब तो वो बातें समझ में आती और व्यक्ति चल पाता है पिछले डिपार्टमेंट में से किन्हीं को कुछ पूछना है और कोई चौबीस चौबीस सूत्र क्या पूछना है इसमें दोबारा पूछना है समझ में नहीं आया लब्ध कहते हैं प्राप्त को अतिशय मतलब अधिकता में अधिकता से जिसको प्राप्ति हो गई है किसकी तो विवेक की जिसको विवेक की अतिशय में प्राप्ति हो गई खूब समझ में आ गया है। उसके लिए भी हे का हान और उपादे का उपादान हंस क्षीरवत होता है सरल हो जाता है पिछले सूत्र में बताया था जो विरक्त तो हो गया है उसके लिए बहुत आसान है यहां कहा गया कि जिसने जान को खूब पा लिया है उसके लिए भी ये और ग्रहण करना हंस के समान सरल हो जाता है हंस क्षीरवत हो जाता है जैसे पीछे विरक्त का ये लक्षण हुआ हे हानम उपादय उपादानम बहुत सरल होता है ज्ञानी का भी ये लक्षण है जो छोड़ने योग्य को बहुत आसानी से छोड़ देता है तो ज्ञानी है उस विषय में ग्रहण करने योग्य को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है आसानी से ज्ञानी है वो उस विषय में और जितना हमने जाना है लेकिन वो छोड़ने योग्य वस्तु छूट नहीं रही है मतलब तो उसमें अभी ज्ञान की कमी है और ग्रहण करने योग्य को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे अपना नहीं पा रहे तो ज्ञान की कमी है तो ये ज्ञान की दृष्टि से कथन किया गया हो गया आखिर चौबीसवी सूत्र सूत्र में जैसे अलर्क को महर्षि दत्तात्र के संपर्क से विवेक ज्ञान प्रकट हो गया था नाम है अलर्क अलर्क अलर्क व्यक्ति का नाम है क्या, और क्या प्रसंग क्या है वहाँ कैसे कैसे ज्ञान हो गया है इसकी तो देख के कुछ पता लगा तो बताऊँगा घटना मेरे को इसमें इन्होंने उस तरह की कोई घटना नहीं दी बल्कि उदयवीर जी ने तो इस उदाहरण का खंडन किया है अलर्क और का इसका बोले हंसक्षीरव तो वो स्थिति होती है जो बिना किसी और की सहायता के स्वयं ही कर लेता है तो ये उदाहरण दृष्टान्त जो कुछ लोग देते हैं वो ठीक नहीं है ऐसा उदयवीर जी ने लिखा है और यहाँ कोई उदाहरण वैसे नहीं दिया तद्वत को हम हंस क्षीरव ही ले लेंगे पीछे जो लिखा है हंस क्षीर के समान बड़ी आसानी से वो उसको अलग अलग कर देता है हंस और एक परम हंस भी सुनाया आपने हंस और परम हंस। परम हंस। ये सन्यासियों के लिए उपाधि के रूप में है और हंस से भी बढ़कर के जो यूँ अलग अलग कर देते हैं को तो परम मतलब होते परम मतलब बड़े सबसे बड़े ऐसे हंस बन जाते हैं परम हंस हो जाते हैं विरक्त ऐसे विरक्त विरक्त का मतलब भी यही होता है ना अलग अलग कर देता है जो, प्रिथक -प्रिथक। अच्छा अलग बुरा अलग छांट देता है पृथक पृथक जो कर लेता है उसी को विरक्त बोलते हैं, विवेक भी यही होता है विरक्त तो राग से रहित हो गया विवेक विवेक वही होता है विवेक उसे ही कहते हैं जो सही को सही गलत को गलत कर देता हूं पृथक पृथक कर देता हूं गुला मिला नहीं रहता है उसमें सब कुछ एक जैसा नहीं जो जैसा है वैसा छाट के रख देता है सबको इधर का उधर hmm. कह सकते हैं विवेक की पराकाष्ठा ज्ञान की पराकाष्ठा वो वैराग्य में परिणत होती है और परम की स्थिति में होता है वो अलिप्त तो होता है हंसों की तरह पवित्र हो जाता है दूसरा यूँ भी कहें हंस धवल यानी श्वेत वर्ण का होता है शुद्ध साफ सुथरा निर्लिप्त इस रूप में आता है हंस पवित्रता के अर्थ में दोष रहित ऐसे वो परम हंस हो जाते हैं तो आगे देखिए सूत्र पच्चीसवा बोलिए न कामचारित्व रागोपहते पीछे विरक्त का कहा अब कह रहे हैं कि जो राग से उपहत होता है राग से ग्रस्त होता है उसकी क्या स्थिति बनती है तो बोले उसका न वो इच्छा अनुसार गमन चलना नहीं कर सकता कामचार कहते हैं स्वेच्छा से कर चल पाना काम यानी इच्छा चारित्व तो मतलब उसके अनुसार चल पाना जैसी इच्छा है वैसा कर पाना जो राग से उपहत है वो जैसा चाहता है वैसा कर नहीं पाता है चाहता तो है करना लेकिन कर नहीं पाता है राग से ग्रस्त होता है तो सोचता है साधना करूं लेकिन कर नहीं पाता है। खूब पढ़ूं लेकिन नहीं पढ़ पाता है। घंटों लगाऊं स्वाध्याय में नहीं लगा पाता एकांत में रहूं नहीं रह पाता है समूह में ही रहता है क्योंकि राग है वहां पर छोड़ नहीं पाता है उन चीजों को तो ना कामचारी तम रागो पते उदाहरण दिया शुक्रत सुख शुक कहते हैं तोते को वैसे तो वो पिंजरे में बंद रहता है और पिंजरे में बंद रहता हुआ उसके लिए बंधन का कारण होता है उसको खाना पीना अच्छा मिलता है और जब उसको उसकी आदत पड़ जाती है राग हो जाता है तो भले ही उसकी खिड़की खोल दें दरवाजा खोल दें उड़ता नहीं वो वहीं पर ही रहता है क्यों क्यों अब किसने उसको रोक दिया वो पहले जो बाहर भागने के लिए फड़फड़ाता था अब उसका काम नहीं है वो जा नहीं सकता क्योंकि वो भोजन उसको बांध के रख रहा है राग हो गया उसको छोड़ नहीं सकता तो ऐसे ही साधक भी जब उसकी इच्छा करती है कि अभी मैं ये कर लू अब ये शिविर में कर लू या ये कर लू भिन्न भिन्न जो चीजें अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से करना चाहता है फिर भी नहीं कर पाता है उसका कारण ये राग रहता है झंझट भी लग रहा है घर परिवार दुखी भी हो रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा वैराग्य नहीं है वैसा राग है वहीं बंधा रहेगा उन्हीं चीजों में रहेगा निकल नहीं सकता तो न कामचारी तम रागोपहते शुकव एक पीछे शब्द आया था रागोपहती ध्यान हम रागोपहत ध्यान वहां राग की उपहति का मतलब क्या था समाप्ति।, समाप्ति उसे ध्यान कहते हैं यहां रागोपहत शब्द है यहां पर मतलब क्या है राग से जो उपहत है राग से जो पीड़ित है राग से जो ग्रस्त है वहां राग की उपहति थी राग का हट जाना था नष्ट होना था यहां राग के द्वारा जो खुद पीड़ित है राग के द्वारा जो मारा गया है प्रभावित है वह तो इसलिए इस रागोपहति रागो के अनुसार अलग अलग अर्थ आएंगे विग्रह करते हैं शब्दों को तोड़ते हैं वहां अलग अलग विभक्तियां आ जाती है तो ये तो रागोपहत मतलब रागेण उपहता रागोपहता राग के द्वारा जो खुद मारा गया है उपहत है और वहां था राग की उपहति रागस्य उपहति राग का नष्ट होना ध्यान है वह नष्ट हो रहा था ध्यान यहां राग के द्वारा ये दबा हुआ है पीड़ित है दोनों तरह से अर्थ अलग अलग तो न कामचारित्व रागो कहते शुक्र हो गया ये अगला सूत्र देखिए इसी को दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि आखिर वो बंधा क्यों है तो छब्बीसवां सूत्र बोलिए गुण योग बत्थ शुक तो गुण के योग से गुण का मतलब राग ये गुण राग है जैसे सतुरस्तम गुण होते एक तरह से ये राग है और दूसरे ढंग से लोगों के लिए वो उसमें बहुत से गुण हैं, सुकवत सुख शुक के समान वो बहुत मीठा बोलता है अच्छा बोलता है सुंदर है लोगों को अच्छा लगता है तो लोग क्या करते हैं उसको वो पकड़ के बाहर लेते हैं बहुत अच्छा लगता है तो यदि हम सबके लिए बहुत अच्छे बने रहे इसलिए साधक लोग थोड़े तो तो टेढ़े ही होते हैं वो सीधे साधे नहीं दिखते दूसरों को जहाँ उनको लगता है कि ये गुण योग से बंद होने वाला है वो ऐसा अपना गुण दिखाते हैं कि दूसरा थोड़ा सा दूरी हो जाता है नहीं बच के ही रहना चाहिए बाहर से दिखाना होता है ना अंदर से प्रेम रहेगा भले लेकिन बाहर से वो कठोर दिखाई देगी और पास नहीं आ पाएगा हर कोई एक महात्मा के लिए कहा जाता था कि उनके पास कोई भी आता तो पत्थर मारा करते उठा उठा कोई भी आए तो बोले बहुत क्रोधी बाबा है वो क्रोध क्या वो तो ये चाहता था कोई आए नहीं मेरे पास में वो परेशान होता था लोग आ जाते हैं बातचीत करते हैं फिर घर परिवार की समस्याएं बताएंगे ये वो वो गाँव के बाहर रहता था वो सोचता एकांत में रह लू कहा लोग आएंगे फिर चरण छूते हैं पैर पड़ते हैं प्रार्थनाएं करते हैं आशीर्वाद दे दो अलग सब वो श्रद्धा से आ रहे हैं लेकिन के लिए तो आफत बनी हुई है तो बोले पत्थर वाले बाबा है दूर से मारते थे तो इसमें का गुण योग से भी बद हो जाता है दूसरी ढंग की व्याख्या है कि ये जो पक्षी है शुक्र पक्षी है, अपना मधुर भाषण करता है सुंदर दिखता है इसलिए वो बांधा जाता है वहां पर लोगों के द्वारा तो गुण योग दूसरे भी बांध लेते हैं अथवा दूसरा सूत्र का अर्थ है कि राग के कारण वो बंधता है जो पीछे सूत्र में कहा वही बात है ठीक है तो जितना श्रृंगार करेंगे बाहर से अच्छे दिखेंगे लोग उतना ही पकड़ेंगे नहीं यही तो होता है ना जितना स्वभाव अच्छा होगा बाहर से अच्छे दिखेंगे तो लोग उतना ही पकड़ेंगे घर वाले और नहीं तो विदा कर देंगे नमस्ते जब कभी मुक्ति पानी हो तो थोड़ा सा थोड़े अपने अवगुण प्रकट कर ले उनके लिए और देखने में परेशानी नहीं हो लेकिन हाँ थोड़े अवगुण प्रकट करें कि हाँ आप जाने का समय भेजने का समय आ जाए इनका आगे देखिए सत्ताईसवां सूत्र बोलिए ना भोगात राग शांति मुनिवत भोग से राग की शांति नहीं हो सकती पीछे ये राग की बात आ रही थी कि भाई कामचारित तो क्यों नहीं है बोले राग से उपहत है गुणयोगात बंधा राग के कारण से बंधा हुआ है तो बोले ये जो राग है जिसके कारण से बंधे हुए हैं ये सोचना कि हम इनको भोगते रहेंगे भोगते रहेंगे तो एक दिन इससे निवृत्ति हो जाएगी वैराग्य हो जाएगा इसको देख लेंगे अच्छी तरह से तो वैराग्य हो जाएगा भोग लेंगे तो वैराग्य हो जाएगा हाँ भोगते हुए जागरूकता है तब तो वैराग्य ही होगा लेकिन जागरूकता नहीं और भोगे जा रहे हैं तो कहा न राग शांति राग की शांति भोग से तो होगी नहीं प्रसिद्ध श्लोक भी आता है न जातु काम कामान कामा उपभोग न साम्य थी निश्चित रूप से न जातु कामान कामनाओं के भोग से कामनाएं समाप्त नहीं होती हविशा कृष्ण वर्त में वह भूय एवा भी वर्धते अग्नि में जैसे घी डाल दो वो एकदम से जैसे घी डालते ही अग्नि बढ़ती है ऐसे कामनाएं और बढ़ती चली जाती है तो न एक निष्कर्ष है इनका भोग करते करते इंद्रियों को विषयों से वितिष्ण करते दे हम वितिष्णा हो जाए नहीं हो पाता है बढ़ता जाता है बल्कि इंद्रियों की कुशलता बढ़ती है उसको और अधिक चाहिए और अच्छा चाहिए और अच्छा खाने को और अच्छा भोगने को और अच्छा पहनने को और अच्छा रहने को और अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा यही तो दौड़ चल रही है किसके समान मुनि के समान एक सौभरी मुनि हुए उनकी कथा इसमें मानी जाती है सौभरी मुनि सौभरी नाम उनका एक यजाति की भी घटना इसी तरह की मानी जाती है यजाति की और एक सौ की नहीं एक और है एक एक जैसी घटनाएं हैं वो भोग भोगते भोगते उसकी शांति नहीं होती है तो सौभरी मुनि के लिए कहा जाता है एक राजा नहुष की मानी जाती है नहुष की तो सौभरी मुनि थे तो मुनि वानपस्थ ले लिया था या मुनि थे जंगल में रहते थे लेकिन राग उत्पन्न हो गया वापस से तपस्या करते होंगे पहले से या तो बचपन से ही वहां होंगे तो नदी के किनारे तालाब में मछलियों के समूह के समूह रहते थे आपस में मिलजुल के लगता था इनमें बहुत स्नेह है बहुत सुख है देखो इस परिवार के साथ रहने में उनमें विचार आया कि ये सुख लेना चाहिए तो राजा के पास पहुंचे और राजा से उनकी राजकुमारियों को मांग लिया नाम होगा बड़े होंगे या जो भी स्थिति होगी राजा ने अपनी राजकुमारियां दे दी उसको गृहस्थ जीवन चलता रहा चलता रहा जो वृद्ध हो गए क्षीण हो गए तो कहा कि भोगों से तो एक कामनाओं की शांति नहीं होती मैं सोच रहा था कि भोग भोग करके कामनाओं की शांति कर लूंगा ऐसे तो ये हो नहीं सकती सब सुख सुविधाएं थी नहीं शांति नहुष के लिए भी कहा जाता है कि उसके छह पुत्र थे तो राजा था सब भोग सुविधाएं थी भोगते भोगते खीन हो गया जल्दी अधिक भोग दुर्बल हो गया मृत्यु दिखने लगी तो उसने अपने बेटों से कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी उसको बनाऊंगा जो अपनी जवानी मेरे को दे दे संभव नहीं है लेकिन ऐसा कहानी में तो और तो माने नहीं छोटे बेटे ने कहा कि ठीक है तो कुछ वर्ष या कितना भी है आधी जीवन उसको दे दिया यानी अपनी जितनी आयु है उतना भोगने से भी तृप्ति नहीं हुई और भी आयु लेके भोग लें तो भी अंत में कहा कि कामनाओं की समाप्ति तो हो नहीं सकती कितना ही भोग लो कितना ही भोग लो हम हमारे पास तो बहुत कम धन है बहुत कम साधन है सुख सुविधाएं कम है और जो संपन्न है उनके पास न जाने कितने भोग भोग के साधन है तरह तरह के उनको शांति हो जाती होगी हमारे पास तो चलो अभाव है हमारे को शांति नहीं होती है इनको बड़े बड़ों को जो हमारे से सैकड़ों गुना संपन्न है लाखों गुना संपन्न है उनको शांति हो जाती होगी उनको भी शांति हो नहीं होती कोई नहीं है ऐसा तो न भोग राग शांति मुनि व मु मुनी के समान सब यही घटता है भर त्रिहरी के लिए भी कह दीजिए बहुत है मतलब ये तो सबके साथ में घटेगा हम सब इसमें सम्मिलित हैं मनुष्य ये तो हर व्यक्ति के जीवन में घटने वाली है ठीक है हमारे को उपदेश मिल रहा है यहां से पिछली घटनाओं को इन्होंने उदृत कर दिया आज भी जीवन में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जिन्होंने विशेष भोगों को भोगना चाह हो बहुत प्रयास किया हो सामर्थ्य भी हो धन संपत्ति एक तो सामान्य व्यक्ति होता है चलो जितना भोगा भोग लिया एक जिन्होंने विशेष रूप से भोगने का प्रयास किया तब भी वो ये कहें कि नहीं उदाहरण तो ऐसे ही बनते हैं ना जिसमें जिनको कोई कमी नहीं है उनको भी ये लगने लगता है तो न भोग तांति मुनिबत् इसलिए वो रास्ता ही नहीं है शांति का कामनाओं को समाप्त करने का वो रास्ता ही नहीं है वो अनुपाय है वो उपाय है ही नहीं इनके निष्कर्ष हैं पूरे अध्यात्म के और हमारे शास्त्रों के इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिए इस निष्कर्ष के अनुसार चल लेते हैं और थोड़ा बहुत भोग के देख लिया कि हाँ वास्तव में बात ठीक है और इधर ही चल पड़े और सिद्धि का प्रयोग कर लिया जरूरी नहीं कि उतने संपन्न बने और तभी ये निष्कर्ष हमारे को भी आए राजा बने और ये सारी सुविधाएं हो तब हमारे को ये निष्कर्ष आए चलो तो उस समय भी आ जाए तो बड़ी बात है लेकिन जितने भोग हमारे पास उपलब्ध हैं, जितना हमने जीवन जिया है जितने भोग भोगे हैं उससे भी तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं विश्लेषण करके इतने से भी नहीं हुआ और ज्यादा होंगे तब क्या हो जाएगा हम भी तो पहले कितना सा था फिर ज्यादा हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ फिर और ज्यादा हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ समाप्ति तो कहां हो रही है तो व्यक्ति खुद निष्कर्ष निकाल सकता है जितना हमारे पास है उसमें भी निष्कर्ष निकाल सकता है विश्लेषण कर सकता है तो न भोग राग शांति मुनिवत अगला सूत्र तो राग की शांति फिर किस उपाय से होगी कैसे उसमें राग की समाप्ति होगी भोग भोग्य वस्तुओं में और भोग में भोग्य वस्तुएं और उनको भोगना ये दो चीजें हैं भोग के प्रति भी राग रहता है और भोग्य वस्तुओं के प्रति भी राग रहता है क्योंकि वो भोग का साधन होते हैं हमारे तो दोनों के प्रति बहुत राग होता है और छोड़ता नहीं है व्यक्ति छुड़वाए तो नहीं छोड़ता तो कैसे इनसे बेराग्य होगा राग की समाप्ति कैसे होगी उसके लिए उदाहरण दिया सूत्र दे रहे हैं अट्ठाइसवा बोलिए दोष दर्शनाथ उभयो भाई वो दोनों के भोग्य वस्तु और भोग दोनों के दोष के देखने से दोष दर्शनार्थ ये मूल सूत्र है उसमें जो दोष है उसको देखेंगे तो वैराग्य होगा दोष नहीं देखेंगे तो वैराग्य नहीं होगा बिल्कुल यही बात योग दर्शन में कही और वहां भी वही मूल बात है वहां शब्द दिया प्रतिपक्ष भावना ततर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष भावना क्या है दुख ज्ञान अनंत फला ये प्रतिपक्ष भावना अनंत दुख और अनंत अज्ञान को देने वाले हैं ये भोग ये प्रतिपक्ष भावना है दोष दर्शनी तो हुआ ये। कि दुख देने वाला है ये अज्ञान को देने वाला है दोष दर्शन है दोष दर्शन से ही वैराग्य होगा इस संसार में अगर हम सुख देखते रहे तो वैराग्य नहीं होगा दोष दर्शन तो करना होगा नकारात्मक दृष्टि तो लानी होगी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव रहे तो नहीं होगा सकारात्मक रहे कि नहीं इसमें तो ये अच्छा है अब बच्चा अगर चॉकलेट अधिक खाता हो तो क्या बोलते हैं उसको दांत खराब हो जाएंगे और कीड़ा लग जाएगा और और टोका तो होगा ना बच्चों को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्या खराबी होगी पेट खराब हो जाएगा मोटापा आ जाएगा ठीक है वो ही खाता रहेगा तो दूसरे पोषक तत्व नहीं लेगा दूसरा उचित भोजन फल सब्जी नहीं लेगा वो उसकी कमी हो जाएगी उससे रोग हो जाएंगे सकारात्मक दृष्टि नकारात्मक दृष्टि बच्चा कहेगा दोषी दोष देख रहे हो दोषी दोष दिखाए जा रहे हो उसके अंदर बोले देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है विज्ञान से सीधा इसमें इतनी कैलोरी है ठीक है इतना मीठा है या इतना कैल्शियम है पता नहीं प्रोटीन भी होता है नहीं होता है तो वो भी है तो वो भी है दोनों देखो, बच्चा कहेगा क्यों देख रहे हो दोषी दोष क्यों बता रहे माता पिता कोई भी माता पिता वो कितना ही पॉजिटिव हो दोष बताएगा जिस चीज से हटाना है उसके तो दोष ही दिखाने पड़ेगा और कोई उपाय है और कोई उपाय है क्या जिस चीज से भी हटाना है दोष तो बताने होंगे अभी सफाई अभियान चल रहा है तो गंदगी के दोष बताने पड़ेंगे ने? और सफाई के लाभ बताने ही पड़ेंगे अब कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव दोनों ही अच्छे हैं लाभ भी बताएंगे हानि भी बताएंगे दोनों हैं छूटेगा तो दोष दर्शन से ये तो भारतीय पूरे वैदिक का ये मनोविज्ञान है ये आत्मा का स्वभाव है बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ये सूत्र और क्योंकि हम सब में देखते हैं ये दोष देखेंगे तो हटेंगे नहीं तो नहीं हटेंगे दोष देखते ही हटते हैं हम उससे गलत चीज को हानिकारक चीज को कौन चाहता है कोई नहीं चाहता है और जो इन दोषों से हट गया है इसका मतलब है दोष दर्शन कर रहा है वो दोषों को देख रहा है दिख गए हैं उसको दोष इसीलिए हटा वो अब जो नहीं हटा है सीधा सा मतलब है कि अभी दोष दर्शन नहीं हुआ है इसको अभी उसको नकारात्मक दृष्टि और अपनानी चाहिए तब जाकर के अध्यात्म में प्रगति होगी ठीक है तो दोष दर्शनात् उभयो दोनों के दोष को देख करके वैराग्य की प्राप्ति होती है भोग की शांति होती है राग की शांति होती है हो गया और जब राग कुछ कम होता है तभी ये सारी अध्यात्म की चीजें अच्छी लगती है जिसको बहुत अधिक राग हो उसके लिए धर्म का उपदेश ही नहीं उसको धर्म सुना ही नहीं देगा वो बैठेगा ही नहीं और सुनेगा भी तो बैठेगा भी तो सुनेगा नहीं वो कुछ और सोचेगा अर्थ कामेश्वसान नाम धर्म ज्ञान विधीय मनुस्मृति जो अर्थ और काम में अनासक्त है असक्त है अशक्त है मतलब सक्त नहीं है लगाव नहीं है जिसको धन से थोड़ा अलग है कामनाओं से भी थोड़ा तो अलग है उसके लिए धर्म का ज्ञान है जो पूरी तरह अर्थ और काम में फंसा हुआ है उसको कहने का कोई मतलब ही नहीं है वो सुनेगा ही नहीं उसको कुछ ना कुछ तो धन से बचाव होना चाहिए भी थोड़े दिन दुकान छोड़ करके थोड़े दिन नौकरी से छुट्टी लेकर के बैठ सके चाहे पैसे कटते हो तो करते हो नौकरी में जाएगा शिविर में बातें सुनेगा समय निकालेगा और अर्थ और काम में ही फसाए तो वो कहाँ सत्संग में जाएगा कहाँ क्या सुनेगा कहाँ समय निकालेगा ध्यान साधना के लिए कहा स्वाध्याय के लिए समय निकालेगा कहाँ प्राणायाम के लिए समय निकालेगा वो तो सारा समय उसका अर्थ और काम में ही लगेगा तो जिन में राग है उनका चित्त है मलिन गंद राग गंदगी है एक तरह की वेश भी गंदगी है राग भी गंदगी है तो एक सूत्र दे रहे हैं कि बीज बोया लेकिन उग नहीं रहा है क्या कारण है बीज बोते हैं ना बीज तो अच्छा था लेकिन उग नहीं रहा है। धरती अच्छी नहीं बीज अच्छा है उग नहीं रहा है तो धरती अच्छी नहीं तो है इतना इतना उपदेश दे रहे हैं इतना अच्छा अच्छा उपदेश दिया कई माता पिता बहुत अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं तो बच्चों में कुछ उगता ही नहीं है वो क्या कारण होता है अगले सूत्र में बताए बोलिए न मलिन चेत उपदेश बीज प्ररोह अजय मलिन चित्त वाले में उपदेश के बीज का अंकुरण नहीं होगा उपदेश रूपी बीज उसका अंकुरण नहीं होगा उपदेश के बीज का अंकुरण ये है कि उपदेश के अनुसार हम कुछ करने लगे कुछ सोचें और करने लगे नहीं करना है मेरे को विचार करने लग जाए उसमें और सुन तो लिया जबरदस्ती हो गया किसी भी परिस्थिति से लेकिन ना तो चिंतन चल रहा है ना को अंकुरित हो रहा है न कुछ आचरण की तरफ प्रवृत्त हो रहा है इसका मतलब है उपदेश बीज का अंकुरण नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है तो मलिन चेतसी जो मलिन चित्त वाले हैं राग से युक्त हैं उनमें उपदेश बीज का प्ररोह होगा ही नहीं इसलिए उपदेश बीज का प्ररोह करने के लिए अंकुरन के लिए भूमि भी अच्छी होनी चाहिए तब तो अच्छा बीज भी वहां उगेगा नहीं तो भूमि गलत है मन भूमि की तरह से इसको अज के समान कहा ये राजा अज की कहानी मानी जाती है तो उसके परिवार के अंदर मृत्यु वगैरह हो गई बहुत बहुत दुखी था और गुरु से कहा कि उपदेश दो मेरे को और गुरु बहुत उपदेश दे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़े दुखी दुखी दुखी बच्चे के मृत्यु से कहा से उपदेश बीच का होगा कहां होगा वो तो अत्यंत राग से युक्त है मलिन ही नहीं है ध्यान ही नहीं जा रहा है बार बार वो ही सोच रहा है जैसे धृष्टार्थ धतराष्ट्र को शोक हुआ था तो विदुर को बुलाया था कुछ ऐसे वचन बोलो जिससे मुझको शांति मिले नींद नहीं आ रही है मेरे को समस्या हो रही है वो उपदेश का बीच प्ररोहित नहीं होगा यदि मलिन चित्त है हम अपने ऊपर भी लगा सकते हैं कि यदि बहुत उपदेश सुनने पर भी करने पर भी हमारे अंदर वो आचरण में नहीं आ रही है तो सीधा मतलब है अभी हमारे में मलिनता है राग है पहले उसको थोड़ा कम करें भूमि को अच्छा बनाएं थोड़ा तो मलिन चित्त में उपदेश के बीच का प्ररोह होगा ही नहीं और इसको समझाने के लिए कह रहे हैं तीसवा सूत्र बोलिए ना आभास मात्रम अपि मलिन दर्पण बोले ऐसे व्यक्ति में उस उपदेश का आभास मात्र भी नहीं होगा एक झलक भी नहीं मिलेगी उसके कितना उपदेश सुना ये किया और कुछ मिल जाए अंदर कुछ नहीं मिलेगा उसका कैसे तो उदाहरण दिया मलिन दर्पण के समान दर्पण में दर्पण साफ हो तो हम सामने जाएंगे तो दिखाई देता है और दर्पण मलिन है ज्यादा मलिन है तो उसमें कुछ आभास तक नहीं होगा कि यहां कुछ सामने है वस्तु तो। इतना मलिन होगा तो आभास भी नहीं होगा एक तो सीधा सीधा दिखना होता है और एक आभास होना है कि यहां कुछ है काच होते हैं ना दो तरह के एक पारदर्शक होते हैं जिसमें आर पार चीज एकदम साफ साफ दिखाई देती है क्या है किस रंग की है आकार प्रकार कौन है वो सब चीजें साफ साफ दिखाई देती है वो पारदर्शक काच होते हैं एक पारभाषक होते हैं एक तो होते है ट्रांसपेरेंट पारदर्शक एक होते हैं ट्रांसलूसेंट पारभाषक जैसे कि शौचालय आदि में लगे रहते हैं रेलवे में डब्बों में जो बाहर खिड़की होती है वो कैसा कांच होता है वो लोहे जैसा भी नहीं होता कि बाहर का कुछ पता भी नहीं लगे आभास तो होता है कि कोई आ गया कोई ट्यूबलाइट चली गई ये तो पता लगता है लेकिन दिखाई नहीं देता कि क्या चीज है वहां पर तो केवल आभास मात्र होता है जो बहुत धुंधला हो तो आभास तो होता है कि भई कुछ है जिनकी आंखें बहुत धुंधला जाती है साफ दिखाई नहीं देता मोतियाबिंद बहुत आ जाता है सफेद ज्यादा हो जाता है सफेदा ज्यादा आता है उसमें लगता है कुछ आभा है कोई है बस व्यक्ति को पहचान नहीं सकते हो लेकिन कोई है बस इतना पता लगता है तो बोले जो मलिन चित्त वाला होता है उसमें ना आभास मात्रम अभी उसमें तो आभास भी नहीं होता है हल्की झलक भी नहीं दिखती है उसमें तो उस उपदेश की मलिन दर्पण के समान तो उपदेश श्रवण से पहले अपने मलिन मन को भी हमें कुछ ठीक करना होगा अधिक मलिन है तो कुछ साधना करके कुछ जैसा भी ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ थोड़ी देर के लिए साफ होकर के बैठे तो चीजें पकड़ में आएंगी तो ना आभास मात्र अभी मलिन दर्पणबद्ध आगे अगला सूत्र इकतीसवां बोले यदि अंकुर नहीं हो रहा है आभास नहीं हो रहा है वो भी एक स्थिति बनती है लेकिन कभी कभी अंकुर हो भी जाता है बोले अंकुर भी होगा तो सही अंकुरण नहीं होगा टेढ़ा मेढा होगा गलत हो जाएगा उसको यहाँ पर कहा अगला सूत्र बोलिए न तज्यापी तदरूपता पंकजवत। जैसे कोई भूमि में उगने वाला पौधा हो उस बीज को कीचड़ में ज्यादा आर्द्र भूमि में छोड़ दिया जाए तो उग तो जाएगा मान लो जैसे तैसे लेकिन टेढ़ा मेढा होगा कभी इधर गिर जाएगा कभी यूं हो जाएगा या थोड़ा बहुत उगेगा ढंग से नहीं उगेगा तो तजस से आप उस जमीन में उस मन में अगर वैसा कुछ ना कुछ उग भी जाए तो न तदरूपता जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा कुछ उल्टा ही निकल जाएगा उसमें उपदेश के बीज का प्ररोह उचित नहीं होगा उल्टा हो जाएगा उसमें मलिन चित्त वाले में वो अपने ढंग से उसको ढाल लेगा जैसे अभी ये हम पहले एक सूत्र देख रहे थे प्रणति ब्रह्मचर्योप सर्पणी सर्पणानी कृतवा सिद्धिर बहु काला अब ये तो समझ लिया कि प्रणाम करके ब्रह्मचर्य सेवा करके सिद्धि होती है बहुत काल से अब ये तो समझ लिया और निष्कर्ष क्या निकाला अच्छा इन तीनों के करने से तो बहुत काल लगता है इसलिए इन तीनों को नहीं करना चाहिए अभी उपदेश बीच तो गया अंदर <laughs> प्ररोह प्ररो भी हुआ लेकिन उल्टा हो गया मलिन चित्त में ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुष्टि दोष थे अब तुष्टियां थी तो अच्छी कि यहां तुष्टि होनी चाहिए कि हमारे को ये हो गया ये हो गया अब वो मलिंचित है तो वो तुष्टि नहीं तुष्टि की वजह वो तुष्टि दोष के रूप में आ जाएगा किसी की प्रशंसा की हमने अच्छे गुणों के कारण से तो प्रशंसा तो इसलिए थी कि वो और अच्छा काम करे उत्साह हो प्रोत्साहित हो तो वो अच्छे काम में लगा रहे अब उस प्रशंसा से वो घमंड में आ गया अब ये क्यों हो गया मलिन चित्त से अब उससे उल्टा जो प्रशंसा कर रहा है उसी को डांटने लग गया मैं ऐसा तुम क्या तुम कुछ नहीं करते हो ये वो अपने आप को पता नहीं क्या समझना वो जो प्रशंसा का उचित अर्थ लेना चाहिए था वो ना लेकर के उल्टा ले गया ये बातचीत में भी बहुत होता रहता है हमारा जिसके प्रति एक भाव बन जाता है उल्टा द्वेष हो या आशंका हो जाती है तो उसकी बात सुनते तो हैं लेकिन उसका कुछ का कुछ अर्थ लेते हैं उल्टा ले लेते हैं सामान्य बात का भी उल्टा ही उल्टा हर चीज में उल्टा उल्टा अर्थ लेने लगता है आदमी तो उसकी बात सुन भी रहे हैं आभास भी हो रहा है लेकिन उल्टा निकल रहा है उसका विपरीत निकल रहा है और विकृत होकर के निकल रहा है तो कहा न तजस से यदि ऐसे मलिन चित्त वालों में अंकुरित होता भी है तो तद्रूपता नहीं होती है जैसा उगना चाहिए वैसा नहीं कुछ विकृत होकर के निकलता है तो या तो अंकुरण होगा नहीं आभास भी नहीं होगा और अगर होगा तो कहीं उल्टा ही निकलेगा उसमें ठीक है तो अब अंतिम सूत्र कह रहे हैं इसलिए इस संसार में कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें कितना भी कुछ प्राप्त कर लें तो भी कृतकृत्यता नहीं है सूत्र बोलिए ना भूति योगे अपनी कृतकृत्यता उपासा नहीं उपास्य सिद्धिवत उपास्य सिद्धिवत भूति योग होने पर भी विभूतियों का योग होने पर भी योगदर्शन में जैसे विभूतियां बताई हैं, सिद्धियां है, विभूतिपात नाम दिया वो भूति विभूति एक ही बात है विभूति विशेष के लिए कह दिया भूति मतलब विभूति है साधना करते करते या अन्य किसी भी तरह से अपनी क्षमताओं को किसी ने विकसित कर लिया पुरुषार्थ करके बाह्य लौकिक पुरुषार्थ करके अभ्यास करके साधना में मंत्र जप और इसके द्वारा भी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया तो उनको प्राप्त करके भी भूति योगी न कृतकृत्यता कृतकृत्यता कृत तो वहां भी नहीं होगी कि सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए और ये मैं अनुभव हो जाए कि जो पाना था वो पा लिया ये स्थिति सिद्धियों के आने पर भी भूतियों विभूतियों के आने पर भी नहीं होने वाली है जबकि बहुत बड़ी मानी जाती है विभूतियां लोग चमत्कृत होते हैं आश्चर्यचकित होते हैं पर ये कृतकृत्यता को देने वाली फिर भी नहीं किस तरह से तो कहा उपास्य सिद्धिवत उपास्य यानी जो हमारा उपासना के योग्य है परमात्मा उसकी सिद्धि के समान उसको प्राप्त करने पर जो सिद्धि होती है उसके समान विभूतियों में कृतिकृत्यता नहीं है कितना ही संतोष हो व्यक्ति को मैंने ये प्राप्त कर लिया बहुत ऐश्वर्यों को पाके बड़ा संतोष भी होता है देखो मैंने ये उपलब्धि प्राप्त की है एक स्तर पर की जा सकती है आत्म आत्मसम्मान आत्मविश्वास के साथ में लेकिन कृतिकता तो वहां पर भी नहीं है पूर्ण तृप्ति तो वहां भी नहीं है जैसे कि उपासना करके उपासना आदि प्रक्रिया से निर्मल होकर के परमात्मा की प्राप्ति करना है उसके समान नहीं हो सकती उपास्य सिद्धिवत उपास्य सिद्धिवत चूंकि अध्याय समाप्त हो रहा है इसलिए दो बार बोल दिया उपास्य सिद्धिवत उपास्य सिद्धिवत न भूति योगे कृत्यता उपास्य सिद्धिवत उपास्य सिद्धिवत तो ये आपका चौथा अध्याय समाप्त हुआ अभी जो पाठ चला उसमें कुछ पूछना है किन्हीं को पूछे और कोई है तो हाथ खड़ा कीजिए पूछिए अच्छा जी इकतीस में मैं जो पंकज बताया उसका अर्थ हाँ पंकज पं पंक कहते हैं कीचड़ को पंकज कहते हैं कीचड़ में जो उत्पन्न होता है तो पंकज कमल को भी बोलते हैं योग रूढ़ी शब्द है अर्थ भी घटता है पंक में उत्पन्न होने वाला पंक में तो कीड़े मकोड़े भी और उनके जानवर भी उत्पन्न होते हैं छोटे मोटे जो भी हैं वहां के उनको पंकज नहीं कहते कमल को कहते हैं वैसे तो लेकिन यह कमल अर्थ नहीं है पंकज का कीचड़ में उगने वाले पौधे के समान अगर कीचड़ हो तो गेहूं की फसल कैसी होगी कैसी उगेगी चावल की तो ठीक है पानी रहेगा भरा हुआ चावल के लिए तो अच्छा है लेकिन मक्का बाजरा नहीं होगा चना नहीं होगा खराब हो जाएगा ठीक नहीं उठेगा तो जैसे कोई उचित बीज कीचड़ में पड़ जाए तो थोड़ा बहुत उगेगा तो वहीं ढीला डाला है जड़ी नहीं जमेगी उसकी पड़ जाएगा इधर उधर अच्छे ढंग से नहीं होगा विकृत होगा पंकज कीचड़ के समान कीचड़ में उत्पन्न होने वाले पौधे के समान जो वैसे और कहीं उगना चाहिए था वहां हो गया गलत जगह पे जो बीज पड़ा है उसके लिए बात है अब जो पानी में कीचड़ में ही उगता है जैसे कि कमल उनके लिए ये उदाहरण नहीं है वो तो वहीं पर ही जमेंगे वो तो वहां अच्छे उगेंगे पंकज और कोई अणिमादि सिद्धियां सिद्धिया हैं योग दर्शन में बताई हैं। अणु कहते हैं छोटा अणु होता है ना छोटा तो अणिमा मतलब वो छोटा सा हो जाता है ऐसा अणिमा महिमा गरिमा लघिमा आदि वो सिद्धियां वहां पर बताई गई हैं। प्राप्ति प्राकाम कामाचारित्व वशित्व आदि वो सिद्धियां योग की सिद्धियां हैं उदाहरण के लिए वो केवल दिया ये भूतियों को बताया विभूतियों को बताया उसको उसका कथन है केवल उदाहरण के लिए पूछिए चर्जी जो स्वामी दयानंद जी ने उनके विषय में लिखा है ब्रह्मचारी के विषय में में पास रखिए ब्रह्मचारी के विषय में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जो 48 वर्ष का होता है वो सभी दुष्टों को रुलाने वाला होता है तो जैसे इंद्र ने प्रजापति के पास में जाकर के जो तप किया 101 वर्षों तक तो 101 सौ तक तप करने के बाद में तो मतलब जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है तो सभी दुष्ट स्वभावों को जो रुला देता है तो फिर आत्मज्ञान तो स्वाभाविक अंदर से ही प्रकट होना स्वाभाविक ही है ऐसे स्वाभाविक नहीं है यही उन्होंने कहा उसके लिए उपदेश श्रवण भी जरूरी है और उपदेश श्रवण मात्र से भी नहीं होगा परामर्श तो करना होगा और वो मैर्सी ने उसकी प्रशंसा के लिए लिखा है चौबीस साल का ब्रह्मचर्य फिर छत्तीस साल का फिर चौवालीस या अड़तालीस साल का लेकिन उतने मात्र से ही उसको आत्म साक्षात्कार हो जाए ऐसा नहीं कह सकते किसी को हो सकता है ये तो, तो कम में भी हो जाएगा वामदेव के समान और किसी को उस जन्म में भी नहीं होगा सन्यास लेने पे होगा या तब भी नहीं हो पाएगा इसके वो अनिवार्यता नहीं है कि उतने से वो अपने समस्त दोषों को दूर कर लेगा और आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त कर लेगा ये अनिवार्य नहीं है लेकिन हाँ उसकी योग्यता बहुत अच्छी होगी ये इतना समझना चाहिए एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है कि दो शब्द आते हैं मोक्ष और मुक्ति तो इनमें अंतर क्या है इसमें कोई अंतर नहीं है मोक्ष और मुक्ति में कोई अंतर नहीं है एक ही बात को कहते हैं मुक्ति मतलब छुटकारा मुक्ति कहते हैं ना छुटकारा हो गया और मोक्ष भी वही उसी से ही बनता है वही छुटकारा ही होता है अपवर्ग भी बोलते हैं कैवल्य बोलते हैं एक ही बात है मुक्ति मोक्ष अपवर्ग कैवल्य ईश्वर की प्राप्ति एक ही बात है नितांत मुक्ति ठीक है और कुछ पूछना है तो इसको फिर नहीं समाप्त करते हैं प्रण तो सर नमस्ते